सम्माननीय स्वामी जी महाराज मुनिगण मातृशक्ति ब्रह्मचारी गण, गण धर्मप्रेमी सज्जनों मान्यवर उपाचार्य जी इस संसार को विचारकों ने अनेक बातों से परिभाषित किया है संसार को किसी ने धर्मशाला के तुल्य कहा कि यात्री आते हैं कुछ दिन ठहरते हैं और चले जाते हैं कुछों ने कहा कि ये रेल की तरह है जैसे रेल चलती रहती है संसार चलता रहता है और इसमें भी यात्री आते हैं यात्रा पूरी करने के बाद उतर जाते हैं संसार को अलग अलग बातों से परिभाषित करते चले गए वेद ने भी एक उपमा संसार की दी वेद ने कहा अस्मनवती रियते समरभव उत्तिष्ठत प्रतरता सखा य वेद ने एक उपमा दी कि ये संसार जैसे पथरीली नदी हो इस प्रकार का है नदी भी बहती चली जाती है उसका प्रवाह चलता है ऐसे ही संसार का भी प्रवाह चल रहा है और पथरीली नदी का उदाहरण दिया अस्मन वती अस्मन पत्थर को कहते हैं अर्थात जैसे पथरीली नदी को जब हम पार करते हैं पार करते हैं तो नुकीले पत्थर हमारी रास्ते में बाधक बनते हैं बाधा डालते हैं इसी प्रकार संसार में भी बहुत सारी बाधाएं हमारे बीच में आती रहती हैं, रुकावटें आती रहती हैं। फिर भी उस पथरीली नदी को पार करना है यदि दूसरे छोर पर हमें सुख दिखता है तो ऐसे ही यदि दूसरे छोर पर हमें सुख दिखाई दे रहा है तो संसार की नदी को पार करना पड़ेगा जब नदी पहाड़ से निकलती है और बहुत वेग से चलती है नीचे की तरफ आने लगती है तो उसका वेग बहुत तेज होता है इतना वेग होता है कि भारी भरकम हाथी भी उसमें पैर रखने से डरता है कि पैर रखा इसमें प्रवेश किया तो हाथी भी संकोच करता है कि बह जाएगा कई वर्ष पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा परिवार को लेकर के यात्रा करने गए थे हरिद्वार कहीं ऋषिकेश की तरफ सूखी नदी को पार कर रहे थे अपनी गाड़ी उस नदी में उतार दी नदी में उतार दी तो पीछे से पानी का इतना तेज वेग आया पहाड़ पे वर्षा हुई होगी इतना तेज वेग आया कि उनकी पूरी की पूरी गाड़ी को पानी बाह ले गया एक भाई तो मिले ही नहीं कुछ मिले जो मृत्यु को प्राप्त हो गए ये स्वयं किसी पेड़ पर अटक गए नहीं तो ये भी चले जाते पानी का वेग इतना होता है उस समय के व्यक्ति के पांव ठहर नहीं पाते कह रहे हैं कि फिर भी ऐसी स्थिति में वेग वाली नदी को भी हम पार कर सकते हैं कैसे उत्तिष्ठ प्रतरता सखा यह शब्द दिया है परमपिता परमात्मा ने वेद में सखा यह अर्थात सखी भाव मित्रता का भाव होगा तो हम उस नदी को पार कर सकते हैं पचास लोग नदी को पार करने लगे अकेला अकेला चलने लगा तो बह जाएगा और पचासो ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया श्रृंखला बना ली है श्रृंखला बना ली तो सारे के सारे पार हो जाएंगे लेकिन नदी केवल पहाड़ पर तो नहीं रहती नीचे मैदानी क्षेत्र में भी आ जाती है जब मैदानी क्षेत्र में वो नदी प्रवेश करती है तो उसका बहाव कम हो जाता और फैलाव ज्यादा हो जाता उसकी गहराई ज्यादा हो जाती है उसका फैलाव ज्यादा है बहाव कम हो गया और गहराई ज्यादा है अब उसको पार करना है तो अब क्या करें एक दूसरे का हाथ पकड़ने से तो काम न चलेगा उसको पार करने का तरीका क्या होगा तरीका ये होगा कि हम उस पानी में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद गर्दन को डूबने नहीं देंगे गर्दन बाहर रहेगी पानी से बाहर गर्दन रहेगी और मात्र इतने करने से तो नहीं काम चलेगा साथ में दूसरा काम करना पड़ता है हाथ पैर मारने पड़ते हैं गर्दन बाहर है और हाथ पैर मारते हैं तो आगे बढ़ते चले जाते हैं नदी को पार कर लेते हैं अब संसारूपी नदी को हमें पार करना है तो हम क्या करें गर्दन ऊपर रखनी पड़ेगी और हाथ पैर मारना पड़ेगा अर्थात क्या करें गर्दन ऊपर रखने का तात्पर्य क्या है कुछ जानना पड़ेगा उसको जान लेंगे और जान कर कि केवल जानने मात्र से तो नहीं चलेगा उसके साथ साथ हाथ पैर मारने पड़ेंगे एक काम करना पड़ेगा गर्दन ऊपर रखने का तात्पर्य हमें धर्म की जानकारी करनी पड़ेगी धर्म की जानकारी की तो समझिएगा कि हमने गर्दन ऊपर कर ली है और ये कोरी जानकारी तो किसी काम की नहीं है साथ साथ हाथ पैर मारेंगे अर्थात धर्म का अनुसरण करेंगे धर्म का आचरण करेंगे तो उस विशाल नदी को हम पार कर जाएंगे इसके साथ एक दो शर्त और रखी कहने लगे पार करने लगे हो गर्दन भी ऊपर रख ली है पानी में घुस गए हो हाथ पैर मार रहे हो लेकिन पीठ के ऊपर मोटा सा पत्थर भी बांध रखा है पीठ के ऊपर मोटा सा पत्थर भारी भरकम पत्थर बांध रखा है तैरना भी आता है गर्दन बाहर भी है हाथ पैर भी मार रहे हैं क्या पार करना सरल होगा कठिन हो जाएगा इसलिए वेद में कहा अत्र जहीम उनको छोड़ते देवे किसको असीवान अर्थात जो हमारे तैरने में बाधक बनने वाली वस्तुएं हैं उनको वही छोड़ देवे यदि हल्के होकर के तैरेंगे तो पार हो जाएंगे और भारी भारी बनकर के तैरेंगे तो शायद बीच में डूब जाएं सज्जनों माताओं संसार की नदी पार करनी है णकारी नहीं है हमने अवगुण पैदा कर रखे हैं उन अवगुणों को उतारेंगे उतारेंगे तो संसार पार करने में सरलता होगी एक बहुत बड़ा अवगुण योग्यता प्राप्त करने के बाद आ जाता है विद्वानों में बहुत देखा जाता है कोई कोई विरला विद्वान होता है जो इस सरलता को धारण कर लेता है विद्वान हो गए और विद्वान होकर के सरलता रह गई सरलता आ गई तो बहुत बड़ी बात है विद्या ददाति विनयम विद्या विनय को प्रदान करती है लेकिन उसी विद्या से कुछ और पैदा कर लिया और पैदा कर लिया तो उस, उसकी विद्या किसी काम की नहीं है राजा भोज के दरबार में एक बहुत बड़े कवि रहते थे जिन कवि का नाम था माघ माघ कवि राजा भोज के दरबार में रहते थे विद्वान थे एक तो विद्या का कुछ कुछ अभिमान था और राजा के सानिध्य में आ गए तो और ज्यादा अभिमान पड़ गया आप देखिए बड़े लोगों से संपर्क हो जाता है बड़े लोगों से संपर्क हो जाता है तो छोटों को कुछ नहीं समझते लगे एक विद्वान तो था था था कवि कवि और उस केवल नहीं महाकवि था महाकवि महा होने के नाते राजा का सानिध्य मिल गया दुगनी ताकत हो गई और अभिमान में चूर था कवि ज्यादा अभिमान दूसरे को समझता ही नहीं था एक दिन राजा और कवि महल से निकले टहलते टहलते दूर निकल गए जंगल में बातचीत कर रहे थे बातचीत करते करते रास्तों का ध्यान ही नहीं दिया और गहरे जंगल में जाकर के रास्ता भटक गए रास्ते को भूल गए कि भैया किस रास्ते से आए थे वापस महल में भी जाना है रास्ता भटक गए रास्ते को ढूंढ रहे मिल नहीं रहा अचानक दोनों देखते है की एक वृद्ध महिला की झोंपड़ी है और बूढ़ी माँ झाड़ू लगा रही थी चौपड़ी के सामने बाहर दोनों ने इसी का सहारा लेना चाहा पास में गए और पास में जाकर के माँ कवि अभिमान में भरा हुआ था कहने लगा कि बूढ़िया ये बता कि रास्ता कहा जाता है रास्ता कहा जाता है बूढ़ी माँ ने झाड़ू एक तरफ रखा और आश्चर्य से देखने लगी कि तुम देख करके कहने लगी मूर्ख तो नहीं हो मूर्ख तो नहीं हो महाकवि विद्वान उसको मूर्ख कह दिया एक साधारण सी बुढ़िया जो झाड़ू लगा रही थी गरीब सी थी मूर्ख तो नहीं हो मां कभी झुंझलाया बात क्या है बूढ़ी मां कहने लगी तुमने पूछा है कि रास्ता कहा जाता है मुझे वर्षों हो गई यहां रहते हुए रास्ता तो कहीं नहीं गया यहीं का यही टिका हुआ है इसके ऊपर आने जाने वाली यात्री तो आते जाते हैं लेकिन रास्ता तो यही टिका हुआ तुम पूछता है रास्ता कहा जाता है और कहने लगे बताओ तुम कौन हो बताओ तुम कौन हो माघ ने कहा हम तो यात्री हैं यात्री हैं जाना चाहते हैं यात्री हो बूढ़ी माँ कहने लगी कि यात्री हो यात्री तो दो होते हैं यात्री तो दो होते हैं कौन एक सूर्य यात्रा कर रहा है और एक चंद्रमा यात्रा कर रहा है इनकी यात्रा कभी रुकती ही नहीं है इन दोनों में से तुम कौन हो तुम कौन हो रौब जमाने के लिए माघ ने कहा हम राजा हैं राजा बूढ़ी मां कहने लगी राजा हो कहने लगी मैंने विद्वानों से सुना है राजा तो दो होते हैं राजा दो होते हैं कौन से एक यमको राजा कहा है और एक इंद्र को राजा कहा है। इन दोनों में से तुम कौन हो माघ कवि झुंझलाया कि बात क्या चल रही है कुछ और ही प्रकरण छिड़ गया हम तो रास्ता पूछ रहे थे कहीं और जाते जा रहे हैं माघ कवि कहने लगा हम तो क्षणभंगुर हैं क्षणभंगुर अपनी सरलता दिखाना चाह रहा था अरे तुम क्षण हो क्षण तो दो होते हैं दो कौन से कहने लगे एक तो जवानी सदा नहीं रहा करती ये भी क्षण है चली जाएगी दूसरा धन भी सदा नहीं रहा करता इसके ऊपर कोई ऐंठ में चलता हो ये भी सदा नहीं रहता ये दो हैं इन दोनों में से तुम कौन हो माघ कभी दुखी हो गया और कहने लगा कि मेरी माँ हम तो सबको माफ करने वाली आत्मा है माफ करने वाली आत्मा अच्छा तुम माफ करने वाले हो माफ करने वाले तो दो होते हैं दो होते हैं कौन कहने लगे एक तो पृथ्वी सबको माफ कर रही है सबका बोझा ढो रही है और एक नारी जाति सबको माफ कर सकती है इन दोनों में से तुम कौन हो माघ कवि ने हाथ जोड़े और जोड़ करके कहने लगा मेरी माँ हम तो हार गए हार बता दे रास्ता कहने लगे हार गए हारने वाले भी दो होते हैं हार गए हारने वाले भी दो होते हैं बूढ़ी माँ कहने लगी कह रही है कि एक तो वो हार जाता है जिसने किसी से कर्जा ले रखा है एक वो हार जाता है जिसने अपने चरित्र को खो दिया है चरित्रीन व्यक्ति हारा हुआ होता है और कर्जवान व्यक्ति हारा हुआ होता है इन दोनों में से तुम कौन हो माघ कवि की बोलती बंद हो गई जब बोलती बंद हुई तो बोढ़ी मां ने कहा कि कवि माघ मैंने तेरे को पहचान लिया था तू तो अपने विद्या के घमंड में चलता है और राजा का सानिध्य पाकर के और उसको हवा पानी आग दे दिया और उभार दिया कहने लगी माघ तेरा अभिमान घूम रहा था और वो अभिमान कितना अभिमान तुझे कितना ज्ञान है अपनी जान के ऊपर देख अवलोकन करके दो चार बातें तुझे पता नहीं है वो भी मुझे बतानी पड़ी है तू कहे का अभिमान करता है माघ कवि ने पैर पकड़े थे कि मेरी माँ मेरे अंदर ये दोष आ गया था निश्चित रूप से बोझा है क्रोध का बोझ है लोभ का बोझ है ईर्षा द्वेष का बोझा है लेकिन सबसे बड़ा भारी भरकम यदि बोझा किसी चीज का है तो ये अभिमान का बोझा है ये हमें संसार रूपी नदी को पार नहीं करने देगा सबसे बड़ा बोझा हल्के हलके, हलके बोझे यदि तुलना करेंगे वो क्रोध का बोझा छोटा नहीं है क्रोध जब आता है उस समय देखिएगा हमारी स्थिति क्या होती है मैं भी क्रोध करता हूँ जब गलत होता है और मेरी लड़ाई प्राय अब तक जितनी हुई है यात्राओं में हुई है वैसे लड़ाइया तो नहीं लड़ी के गुथम गुथा हो गए हों ट्रेन में बस में कोई बीड़ी पी रहा है बीड़ी पी रहा है भैया मत पियो मत पियो उल्टा जवाब मिलता है तो थोड़ा सा डांटना पड़ता है रोष जाता है यात्रा में कुछ गलत चल रहा अभी दो दिन पहले की घटना सुना रहा था 18 तारीख की वो चार लड़के लड़कियां बैठे थे मैंने बताया मेरी बात फैलाई गई बड़ा गलत किया बड़ा गलत किया दूसरे का पक्ष सुनना नहीं एक पक्ष पक्ष सुनकर के बड़ा गलत किया बड़ा गलत किया अन्याय होता है वहां जब दोनों पक्ष सुनकर के निर्णय नहीं दिया जाता ऋषि लिखते हैं महर्षि मनु कहते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा पक्षपाती होता है और पक्षपाती अर्थात बहुत बड़ा पापी होता है जो दोनों पक्षों की बात नहीं सुनता एक पक्ष की बात सुनी और निर्णय दे दिया कि हम हमने तो फरमान जारी कर दिया बस अब इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी ऐसा राजा ऐसा अधिकारी बहुत बड़ा पाप मोल ले लेता है महर्षि दयानंद जी ने छह सात गलत काम गिनाये हैं छह सात गलत काम गिनाने लगे छठे समोल्लास में कहने लगे एक काम दूसरे काम से बड़ा वो तीसरा दो से बड़ा और चौथा इन तीन से बड़ा क्रम से लेते चले गए आगे बढ़ते चले गए छह सात गलत काम क्या गिनाए? पहला गलत काम गिनाते हैं कहने लगे कि व्यर्थ का खर्चा करना ये दोषपूर्ण कार्य है व्यर्थ का खर्चा करना और ये व्यर्थ के खर्चे के ऊपर दृष्टि डाल करके देखिए मेरे कक्ष में आचार्य करमवीर जी आ गए परसों और वहां बहुत सारी चप्पलें रखी हुई थी कहने लगे बन गए जयललिता छह सात जोड़ी पड़े हुए थे वो पुराने पड़े हुए फेंके हैं नहीं किसी को दे देता तो वो भी पड़े हुए थे और दो एक जोड़ी जो अभी हैं वो भी रखे हुए थे बहुत सारे जोड़े देख करके क्या व्यंग किया बन गए जयललीता अतः तो जयललिता के पास ऐसा क्या था जो यही बात इनको याद आई जयललिता के ऊपर जब छापा पड़ा था तो कितने जोड़ी सैंडल मिले थे लगभग ढाई हजार या कितने कहते हैं इतने सारे तो सैंडल मिले और साड़ियां कितनी मिली साड़ियों की जोड़ी लगभग दस हजार साड़ियां की जोड़ी मिली ये व्यर्थ का था या क्या था उनके नाम के आगे क्या लगाते हैं सुश्री सुश्री का मतलब विवाह नहीं करवा रखा अविवाहिता है और आप देखिएगा फैशन कितना चल रहा है इतना सारा लेकर के बैठे हुए हैं ऋषि लिखते हैं व्यर्थ का खर्चा दोषपूर्ण कार्य है कहने लगे कि महाराज और अगला दोषपूर्ण क्या हो सकता है यदि दो चार जोड़ी कपड़ों से काम चल जाता है क्या जरूरत है पचास पचास सौ सौ बैग ठूस ठूस करके रखने की लेकिन दिखावा करना है बाहर जाना है तो कुछ और घर में रहना है कुछ और दिन में चार चार ड्रेस बदल दी जाती है चार चार व्यर्थ का है सार्थक है निश्चित रूप से हमें सामाजिक रूप से रहना होता है हमें ठीक ठाक रहना होता है लेकिन 50-50, 100-100 किसी किसी के पास 200-200, 250-250 250 जोड़ी कपड़े होते हैं अरे याद करो उन लोगों को जिनको साल में एक जोड़ी भी कपड़ा प्राप्त नहीं होता सर्दिया बिना कपड़े से काट देते हैं ऐसी स्थिति उनको याद करके देखेंगे तो हमारे अंदर संवेदना जगी हम कर क्या रहे हैं व्यर्थ का खर्चा करना कहने लगे दूसरा दोषपूर्ण कार्य कौन सा है ऋषि कहते हैं वाणी से कठोर बोलना इस व्यर्थ के खर्चे से बड़ा दोषपूर्ण है बिना बात के बिना प्रसंग के ऐसे ही कठोर बोलते रहना यदि प्रसंग है कारण है तो कठोर बोला ही जाता है और बोलना ही चाहिए ऋषि दयानंद जी जब उदयपुर से जोधपुर जाना चाहते थे कहने लगे महाराजा सज्जन सिंह के स्वामी जी महाराज आप जोधपुर न जाइए, जोधपुर मत जाइए, जोधपुर के लोग ठीक नहीं हैं, वहां आपकी व्यवस्था ठीक न होगी राजा ठीक नहीं है लेकिन स्वामी दयानंद जी कहने लगे कि नहीं उन्होंने बुलाया है और मेरा तो काम है सबको सुधारना वो ज्यादा बिगड़े हुए हैं तो ज्यादा मेहनत करूंगा ज्यादा मेहनत करूंगा ऋषि दयानंद जी जो उदयपुर से निकले और शाहपुरा आ गए थे शाहपुरा के महाराजा नाहर सिंह ने कहा था उन्होंने भी कहा कि स्वामी जी महाराज आप जोधपुर मत जाओ निवेदन किया था उनको लगता था कि ठीक व्यवहार नहीं होगा ये पूज्य संत हैं, सन्यासी हैं, ऋषि हैं और इनके साथ दुर्व्यवहार होगा तो ठीक नहीं होगा ये भक्त लोग थे स्वामी जी से निवेदन किया था महर्षि दयानंद जी महाराजा नाहर सिंह को कहते हैं कहने लगे कि नाहर सिंह छोटे छोटे पेड़ तो चाकू से भी कट सकते हैं लेकिन भारी भरकम पेड़ों के ऊपर तो कुल्हाड़ी चलानी पड़ती है कुल्हाड़ी अर्थात ऋषि दयानंद जी को भान था कि वहां जाकर के मुझे क्या करना है यदि गलत हो रहा है गलत हो रहा है तो कठोर बोलना पड़ता है लेकिन बिना बात के बिना प्रसंग के वाणी से कठोर बोला जाता है तो ऋषि कहते हैं ये दूसरा गलत कार्य है तीसरा कार्य कहकर के पीछे लौटता कहने लगे इन दो गलत कार्यो से भी तीसरा गलत कार्य है अन्याय से किसी को दंड देना अन्याय से किसी को दंड देना अपराध है नहीं और अपराधी घोषित कर देना और अपराधी घोषित करके उसको दंड दे देना ये बहुत बड़ा पाप है उन दो पापों से बड़ा पाप ये अन्याय पूर्वक दंड देना है अत्र जहीम अशिवान तो यदि संसार रूपी नदी को पार करना है तो वेद कहता है कि जो अशिव है जो कल्याण नहीं कर सत्य हमारे जीवन में उन चीजों को छोड़ते चले जाएं और छोड़कर करके नदी में प्रवेश करें गर्दन ऊपर करें हाथ पैर मारे नदी पार हो जाएंगे और संसार संसारूपी नदी कैसे पार होगी इन दोषों को छोड़ें धर्म को अपनाएं आचरण करें संसार संसारूपी नदी पार होगी और क्या कहा आसन असंसेवान ये असन सिवान अर्थात जो हैं कौन जो कल्याणकारी चीजें हैं आजकल आप वोटिंग करने जाएंगे आना सागर में वोट चलती है नाव से जल यात्रा करना चाहेंगे तो आजकल क्या दिया जाता है साथ में जैकेट पहना दी जाती है उसको क्या कहते हैं लाइफ जैकेट बोलते हैं शायद लाइफ बेल्ट आ गई लाइफ जैकेट आ गई ये जैकेट क्या है ये कल्याण करने वाली है यदि बीच में कोई आपत्ति आई तो ये तैरा देगी डूबने नहीं देगी ऐसे ही वेद के मंत्र में कहा ये असंशिवान जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव है उन शिवों को पकड़ लो और ये लाइफ जैकेट मिल जाएगी लाइफ जैकेट मिलेगी तो पार हो जाएंगे अन्यथा डूबते चले जाएंगे गुणों का आधान करना और क्या कहा वाजान वाज लिखा है इसलिए हम ये कार्य करें इस नदी के इधर तो बंजर भूमि है यहाँ तो वर्षा भी नहीं होती ठीक से व्यवस्था नहीं है लेकिन नदी के पार होते ही एक बहुत बड़ा उद्यान है बहुत सुंदर जमीन है उपजाऊ जमीन है वहां जाएंगे तो खुशहाली आएगी और इधर पड़े हुए हैं तो कंगाली है नदी को तो पार करना पड़ेगा यदि खुशहाली चाहिए करें कि वाजान किसके लिए खुशहाली के लिए पार करें यदि संसार के इस छोर पर पड़े हैं तो कंगाली रहेगी और संसार को पार करके चले गए पार कर गए तो परमात्मा का अपार आनंद हमें मिलेगा परमात्मा की गोद मिलेगी और उस गोद में बैठने के बाद व्यक्ति कितने आनंद में रहता है सज्जनों माताओं जो ईश्वर की गोद में रहता है ईश्वर की शरण में रहता है वो व्यक्ति निश्चित रूप से सुखमय हो जाता है और जो व्यक्ति ईश्वर से दूर हो जाता है ईश्वर से दूर रहने वाला इस संसार सागर में गोते खाता है डूबता है एक बात कहकर के पीछे हटता हूँ कथा सुनाता हूं छोटी सी एक संत प्रवचन किया करते थे प्रवचन बहुत अच्छा होता था लोगों की श्रद्धा बढ़ती चली गई श्रद्धा बढ़ती चली गई और भीड़ भी बढ़ती चली गई रोजाना श्रद्धा पूर्वक सुनने वाले लोग आते हैं और बड़ी श्रद्धा से उनका प्रवचन सुनते हैं उपदेश सुनते हैं तीन महीने हो गए थे संत को प्रवचन करते हुए जनता आनंद विभोर हो जाती है ऐसी बातें बताते हैं व्यवहार की ईश्वर भक्ति की धर्म की बहुत सारी प्रेरणाएं देते हैं बहुत अच्छा लगता है जनता खुश थी एक दिन संत ने विचार किया कि रोजाना तो मैं वाणी से बोल करके प्रवचन देता हूँ आज वाणी से नहीं बोलेंगे आज हम क्रियाओं से बोलेंगे आज मान उपदेश होगा वाणी से उपदेश नहीं होगा क्रियाओं से उपदेश होगा फिर बोलता हूँ हमारे पूज्य आचार्य सत्यजीत जी की क्रियाएं शिक्षा देती हैं। सुबह यज्ञ में नहीं आते तो शाम को आ बैठते हैं मैं भी देखता हूँ मुझे महसूस होता है लेकिन कुछ कारणों से नहीं आ पाता क्रियाएं उपदेश देती है बोलना चलना बातचीत करना बैठना सारी ही कि, कि सारी क्रियाएं जिसका उपदेश देती हूँ वो व्यक्ति अनुकरणीय होता है वो व्यक्ति आदर्श होता है संत ने विचार किया के बोल करके तो बहुत प्रवचन दे लिया है आज हम बोल करके प्रवचन नहीं देंगे आज हम क्रियाओं से प्रवचन देंगे मन में विचार लेकर के जनता आ चुकी थी संत मंच पे आ गए मंच पे आए मौन बैठे है बोल नहीं रही क्यों क्योंकि क्रियाओं से प्रवचन देना था बोल करके नहीं प्रवचन देना शिक्षा नहीं देनी चुप बैठे हैं चुप बैठे हैं लोगों ने देखा कि बोल नहीं रहे आते ही मंत्र पाठ होता था उपदेश शुरू हो जाता था आज तो चुपचाप बैठे हैं चुपचाप बैठे हैं किसी ने खड़े होकर के कहा कि गुरुदेव रोजाना तो अमृत वर्षा होती थी आज क्या बात है की चुप बैठे हो थोड़ा सा बोलो तो सही अमृत वर्षा करो अपनी वाणी की वाणी के अमृत वर्षा करो लेकिन मौन है बोल नहीं रहे एक दूसरे व्यक्ति ने प्रार्थना की मौन है फिर तीसरे व्यक्ति ने प्रार्थना की फिर मौन है लोगों में खलभली मच गई दस बीस मिनट बीते ये जो श्रद्धा की दीवार होती है बड़ी पतली होती है बहुत पतली दीवार होती है झट से गिर जाती है लोगों की श्रद्धा डवाडोल हुई और घुसर फुसर होने लगी कि पागल तो नहीं हो गया है चुपचाप बैठा हामी बैठा ये है पगला तो नहीं गया है प्रवचन सुने थे माता पिता की सेवा करनी चाहिए भाई से प्रेम करना चाहिए ये ये ये सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है सज्जनों माताओं जो प्रवचन सुनकर के उसके अनुसार करने लग जाता है हमारे यहाँ सुभाष जी बैठे हैं कोषाध्यक्ष हमारे आचार्य सत्यजीत जी के मुंह से सेवा का सुन लिया सेवा की सुनी तो प्रणाम करता हूँ मैं ऐसे व्यक्ति को पिताजी की ऐसी सेवा की है ऐसी सेवा की है कि यह नित्य प्रति आया करते थे पता लगा कि आजकल क्यों नहीं आ रहे पिताजी की सेवा में जुट गए इतनी सेवा भाइयों ने की और विशेष रूप से हमारे सुभाष नवाजी अपने पिताजी की ऐसी सेवा की कहा से प्रेरणा ली संतों के प्रवचन से प्रेरणा ले ली और अपने भाग्य को धन्य कर लिया ऐसे व्यक्ति अनुकरणीय हो जाते हैं वंदनीय हो जाते हैं संत ने बहुत सुनाया था बहुत सुनाया था आज तो क्रियाओं से प्रवचन देना था पगला तो नहीं गया है और हाथ में संत के पत्थर था पत्थर को उछाल करके कभी इस हाथ में लेते हैं और उछाल करके कभी इस हाथ में लेते हैं एक ने दूसरे को उंगली लगा करके कहा कि देखते हो पत्थर भी उठाए है थोकने देवे। पत्थर भी लिए है मारने देवे थोड़ी देर बाद संत ने अपना मौन तोड़ा मौन तोड़ करके नंदलाल नाम का शिष्य बगल में बैठा था कहने लगे नंदलाल एक बाल्टी पानी तो ले आ नंदलाल तत्काल उठते हैं बाल्टी पानी गुरु के सामने आ गया और जो हाथ में पत्थर था उस पत्थर को लोग तो देख ही रहे थे देख ही लिया था कि पत्थर लिए हैं उस पत्थर को लेकर के पानी की बाल्टी में छोड़ दिया पानी की बाल्टी में जैसे ही पत्थर छोड़ा वो पानी में डूब गया नीचे बैठ गया नीचे जब पानी में पत्थर डूब गया तो संत ने सभी लोगों से पूछा कि भैया ये पानी में ये पत्थर डूब गया है मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि ये पत्थर पानी में डूबा क्यों क्यों डूबा इसका कारण क्या है लोग कहने लगे कि महाराज पक्का पागल हो चुके हैं भले आदमी को यह नहीं पता कि पत्थर तैरते नहीं डूबते हैं वो तो रामायण काल में नल नील जैसे इंजीनियर थे जिन्होंने जि इस युक्ति से पत्थरों को जोड़ा तो ऐसा लगा कि तैरते चले गए और पुल बन गया उन इंजीनियरों की बुद्धि का कमाल था वो नल नील जैसे उन्होंने पुल बना दिया था पत्थरों को जोड़ करके गुरुदेव पगली पगली बातें क्यों करते हो प्रवचन क्यों नहीं देते पत्थर तो डूबते हैं तैरते नहीं है किसी तीसरे व्यक्ति ने फिर कहा कि गुरुदेव पत्थर तो डूबते हैं तैरते नहीं आज क्यों समय बर्बाद कर रही हो कईयों ने जब बोल लिया तो कोई बता नहीं पाया तो सन्नाटा छाया हुआ था सन्नाटे को फिर तोड़ा तोड़ करके नंदलाल को कहा कि नंदलाल तू ही बता दे पत्थर डूब क्यों गया नंदलाल ने कहा कि गुरुदेव इसमें बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है ये पत्थर क्यों डूब गए इसमें तो बहुत छोटा सा कारण दिखाई दे रहा है अच्छा नंदलाल बहुत छोटा सा उस छोटे से कारण को बताओ नंदलाल खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं कि गुरुदेव ये पत्थर क्यों डूब गया इसलिए डूब गया जब तक ये पत्थर आपके हाथ में था तो सुरक्षित था और जैसे ही आपके हाथ से छुटा तो डूबा छोटा तो डूबा इतना सुनना था कि संत बैठकर के प्रवचन करते थे आज तो खड़े हो गए खड़े होकर के जनता को संबोधित करने लगे कि देखो नंदलाल ने कहा है कि जब तक ये पत्थर मेरे हाथ में था तो सुरक्षित था और जैसे ही हाथ से छुटा तो डूबा दुनिया के लोगों याद रखना ऐसे ही जो परमात्मा के हाथ में रहता है परमात्मा की गोद में रहता है वो सुरक्षित रहता है और जो परमात्मा के हाथ से छुटा तो निश्चित रूप से संसार सागर में डूबेगा संसार के दुख सागर में गोते लगाएगा बचेगा नहीं निश्चित रूप से सज्जनों माताओं इस संसार को पार करके देखेंगे वो वाजान वो ऐश्वर्य मिलेगा वो परमात्मा का आनंद दिखाई देगा यदि इसी संसार की इधर रहे और संसार में ही भटकते रहे हमें वो चीज नहीं मिलेगी तो परमपिता परमात्मा ने इस संसार को नदी की तुलना दी नदी की उपमा दी और इस संसारूपी नदी को पार करना है तो अशिवों को छोड़ना है शिवों को धारण करना है और पार हो जाना है वाणी को विराम ओम शम